गीता तत्व चिंतन पहला प्रवचन गीता की भूमिका एक आज से हम श्रीमद् गीता पर विचार करने हेतु प्रस्तुत हो रहे हैं गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके शाश्वत उपदेश हमारे रोजमर्रे के जीवन के लिए अतिशय उपाधेय है अर्जुन के मन में मानव जीवन को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठ खड़े हुए थे उन प्रश्नों में भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर प्रदान किए हैं वे हमारे लिए भी अत्यंत प्रयोजनी हैं ये प्रश्न और उत्तर ही गीता शास्त्र का निर्माण करते हैं जीवन में उठने वाले मौलिक प्रश्न अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं हम संसार में जीवन यापन करते हैं संसार में हमारे सामने अनेक समस्याएं आती हैं और हमारे मन में अनेक प्रश्नों का उदय होता है हम इन समस्याओं का उत्तर पाना चाहते हैं ये हमारे जीवन की मौलिक समस्याएं हैं मनुष्य केवल रोटी से ही संतुष्ट नहीं होता यह सही है कि मनुष्य को रोटी की जरूरत होती है उसे देह के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है और अपना सिर छिपाने के लिए एक निवास एक छत का प्रयोजन होता है पर जब ये जरूरतें पूरी हो जाती है तब मन के लिए खाद्य जुटाना आवश्यक हो जाता है मानसिक भोजन की पूर्ति धार्मिक संप्रदायों के द्वारा की जाती है हम देखते हैं कि संसार में अनेकानेक धर्म संप्रदायों का विकास हुआ है ये विभिन्न धन धर्म संप्रदाय इसलिए खड़े हुए हैं कि ये मनुष्य के मन की भूख को तरह तरह से मिटा सके एक ही संप्रदाय सभी लोगों के मन की भूख नहीं मिटा सकता इसीलिए विभिन्न धर्म संप्रदायों का जन्म हुआ है हम देखते हैं कि जब कोई नया संप्रदाय गठित होता है तो अनेक लोग उसके अनुयायी हो जाते हैं इसका तात्पर्य यह है कि पहले के संप्रदाय उनकी मानसिक भूख को शांत नहीं कर सके थे नया संप्रदाय उनकी मानसिक भूख का समाधान प्रस्तुत करता है यही कारण है कि नए नए संप्रदाय पल्लवित और विकसित होते रहते हैं मानव जीवन में जो घटिल जटिलताएं आ सकती हैं मनुष्य के मन में जीवन को लेकर जो प्रश्नोदित हो सकते हैं वे जटिलताएं और प्रश्न अर्जुन के माध्यम से गीता में अभिव्यक्त है इसलिए अर्जुन को जीव का प्रतिनिधि कहा गया है भगवान कृष्ण उन प्रश्नों की मीमांसा करते हैं अर्जुन महाबली है वे नर के अवतार कहे गए हैं तथा उनका चित्रण एक महनीय व्यक्ति के रूप में हुआ है पर यह अर्जुन भी संशय से ग्रस्त होते हैं जीवन की इस पहेली का क्या रहस्य है संसार में आने जाने का यह क्रम शाश्वत है या इसका अंत किया जा सकता है हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्वाभाविक रूप से सबके मन में उठा करते हैं इन प्रश्नों का उठना बुरा नहीं है बल्कि यदि ये प्रश्न न उठे तो समझना चाहिए कि मनुष्य की उन्नति कहीं अवरुद्ध हो रही है मानव जीवन क्या है मानव जीवन इसी प्रश्न को सुलझाने का प्रयास है जब तक व्यक्ति के मन में के प्रश्न सुलझ नहीं जाते तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाता यह जरूरी नहीं कि हमारे प्रश्न दार्शनिक ही हों एक छोटा सा प्रश्न भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है एक छोटा सा प्रश्न हमारे मन में जगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है तो समझ लीजिए कि प्रकृति माता की कृपा हो गई हम भले ही संसार के कर्मों में डूब कर इन प्रश्नों को भूला देना चाहें पर कभी न कभी ये प्रश्न हमारे मन में जगते हैं और हम अपने आप से पूछते हैं कि हम आखिर क्या पाना चाहते हैं अंत में हम कहाँ जाएं? इस प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारा मन व्याकुल हो जाता है केवल भारत जैसे आध्यात्म प्रमुख देश के व्यक्तियों के मन में ही ये प्रश्न नहीं जगा करते बल्कि विज्ञान की रोशनी से चकाचौ हुए पश्चिमी देशों की जनता के मन में भी ऐसे प्रश्न उठा करते हैं ये ऐसे देश हैं जहां विज्ञान के सहारे मनुष्य प्रकृति के रहस्यमय सत्यों को उद्घाटित कर रहा है इन देशों में भी एक प्रश्न मनुष्य के मन में खलबली मचा रहा है वह यह कि मानव जीवन का अभिप्राय क्या है हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है